अध्याय नौ आधी रात की लड़ाई हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डडली से भी ज्यादा नफरत करेगा परंतु यह तब तक की बात थी जब तक वो मेलफोय से नहीं मिला था गरुड़द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नागशक्ति हाउस के साथ सिर्फ जादुई काड़ी की ही क्लास में बैठते थे इसलिए उनका मेल्फो से ज्यादा पाला नहीं पड़ा था यह कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें गुरुद्वार के हॉल में लगा वह नोटिस नहीं दिखा जिसे पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई उन्ने की क्लास गुरुवार को शुरू हो रही थी और गुरुद्वार तथा नागशक्ति दोनों उसमें एक साथ सीखेंगे। बहुत बढ़िया, ने उदास होकर कहा। मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि मैं मेल्फॉ के सामने जादुई झाड़ू पर अपने आप को मूर्ख साबित करूं। उन्ना सीखने के लिए वो जितना बेताब था उतना किसी दूसरी चीज सीखने के लिए नहीं था तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे रॉन ने समझदारी से कहा मैं जानता हूं कि मेलफा हमेशा डींगे हाँ रहता है कि वो कितना अच्छा है, पर मुझे लगता है मौका नहीं दिया जाता इसके साथ ही वह शेखी बगाड़ने वाली लंबी कहानियां सुनाया करता था जो हमेशा इस मोड़ पर खत्म होती थी की वो हेलीकॉप्टर में बैठे मगलुओं से किस तरह बाल बाल बचा वैसे इस तरह की बातें करने वाला वह अकेला विद्यार्थी नहीं था विनिगन हात में अपनी एक बार चार्ली की पुरानी झाड़ू पर वह एक हैंग ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था जादूगरों के परिवार से आया हर बच्चा क्विडिज के बारे में लगातार बातें करता था फुटबॉल को लेकर रॉन की डीन थॉमस से पहले काफी लंबी बहस हो चुकी थी जो उन्हीं के कमरे में सोता था रॉन की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे खेल में क्या मजा आ सकता है जिसमें केवल एक ही गेंद हो और किसी को उड़ने की इजाजत न हो हैरी ने देखा कि डीन की वेस्टहैम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ियों को कोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि खिलाड़ी हिलें। नेवेल जादु झाड़ू पर कभी नहीं चढ़ा था क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी मन में हैरी को लगता था की उन्होंने समझदारी का काम किया था क्योंकि जब नेविल के दोनों पैर धरती पर रहते थे तब भी उसके साथ बहुत दुर्घटनाएं होती थी हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने को लेकर उतनी ही घबरा रही थी जितना कि नेविल यह एक ऐसी चीज थी जिसे आप किताब में पढ़कर नहीं सीख सकते थे वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की। गुरुवार को नाश्ते के समय हरमाइनी ने सबको दे रही थी जो उसने लाइब्रेरी की एक किताबिज शुरुआत से आज तक में सीखी थी नेविल उसके हर शब्द को कान लगा सुन रहा था वह हर उस चीज को जानने के लिए उताबला था जो बाद में जादु झाड़ू पर सफलता चढ़ने में उसकी मदद कर सके परंतु बाकी सभी लोग तब बहुत खुश हुए जब डाक आने से हर का लेक्चर खत्म हो गया की चिट्ठी मिलने के बाद से हैरी के नाम कोई चिट्ठी नहीं आई थी और मेलफॉय ने इसे जल्दी ही भांप लिया मेलफॉय का ईगल उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लेकर आता था जिन्हें वह नाक शक्ति की टेबल पर शान झाड़ते हुए खोलता था एक करल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का एक छोटा पैकेट लाया उसने इसे रोमांचित होकर खोला पैकेट में बड़े कंचे के आकार की एक कांच की गेंद निकली जिसमें सफेद धुआं भरा था, उसने उसने सबको वो गेंद दिखाई। इसे भूल जाना कहते हैं, उसने बताया। दादी जानती कि कि मुझे भूलने की आदत है। ये आपको है आपको कहीं आप कोई चीज भूल तो नहीं गए हैं। देखो इसे इस तरह कसकर पकड़ते हैं और अगर ये लाल हो जाए तो ओह उसका चेहरा लटक गया क्यूँकी भूल ना जाना अचानक लाल हो गया था तुम कुछ भूल गए हो से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे परंतु प्रोफेसर मैगोनिकल जो स्कूल में किसी भी टीचर से ज्यादा तेजी से समस्या को भाप लेती थी पलक झपकते ही वहां पर आ गई क्या हो रहा है मेल्फो ने मेरा भूल न जाना ले लिया प्रोफेसर गुस्से से घूरते हुए मेलफो ने भूलना न जाना को एक बार फिर टेबल पर जल्दी से गिरा दिया मैं तो बस देख रहा था उसने कहा गर वो वो के साथ वहां से खिसक लिया। उस मैदान में पहुंचे जहाँ उनकी उड़ने की पहली क्लास लगने वाली थी मौसम साफ था हवा चल रही थी और घास उनके पैरों के नीचे चट चट की आवाज कर रही थी वे लोग ढलवा मैदान से होते हुए एक सपाट मैदान की तरफ बड़े जो अंधेरे जंगल की विपरीत दिशा में था जिसके पेड़ दूर लहराते दिख रहे थे नागशक्ति के विद्यार्थी पहले ही वहां पहुंच चुके थे बीस जादुई झाड़ूएं लाइन से जमीन पर रखी थीं। हैरी ने फ्रेड और विज़ली के मुंह से सुना था झाड़ुए आदर्श नहीं थी क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते समय इनमें से कुछ हिलने लगती थी और हमेशा थोड़ी बाई तरफ को थी उनकी टीचर मैडम हूँ चा गई उनके बाल छोटे और भूरे थे तथा उनकी पीली आंखें बाज की तरह थी तो इंतजार किस बात का है उन्होंने तेज आवाज में कहा तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ चलो जल्दी करो हैरी ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा यह पुरानी थी और उनमें से कुछ शाखाएं इधर उधर बाहर निकल रही थीं। अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाना हाथ लाओ मैडम भोज ने आगे कहा और बोलो ऊपर ऊपर सभी चिल्लाए है। हैरी की झाड़ू तत्काल उसके हाथों में कूद कर गई परंतु बहुत कम झाड़ूओं ने ऐसा किया हरमानी ग्रेंजर की झाड़ू जमीन पर सिर्फ लुड़की और नैविल की तो बिल्कुल हिली तक नहीं हैरी ने सोचा शायद घोड़ों की तरह झाड़ूएं भी समझ जाती है, है। की की बता उन्हें बताया की कि किस तरह झाड़ू पर चढ़ा जाए ताकि वे दूसरे सिरे से फिसल कर न गिरे और इसके बाद वे इधर से उधर घूम कर उन्हें झाड़ू पकड़ने की सही तरीका सिखाती रही मैडम हुस ने मेल्फर को बताया की वह कई सालों से झाड़ू को गलत तरह से पकड़ना था तो हैरी और रॉन को मजा आ गया अब हाँ, जब मैं सीटी बजाऊं तो तुम लोग जमीन पर पैर मारकर ऊपर उछलना मैडम ने कहा अपनी झाड़ू सीधे रखना कुछ फुट ऊपर उठना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर धीरे से नीचे उतर आना मेरी सीटी बजते ही तीन दो परंतु नेव तो इतना घबराया हुआ था और जमीन पर बने रहने से इतना डरा हुआ था कि उसने मैडम हूं की सीटी के उनके होठो तो तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर कसकर पैर मार दिए वापस आ जाओ लड़के वे चीखी परंतु नेवल तो बोतल से निकले कॉर्क की तरह सीधे ऊपर उठा और उठता ही रहा बारह फुट बीस फुट हैरी ने देखा कि जमीन से दूर होते देखकर नेवल का डरा हुआ चेहरा सफेद हो गया उसका मुंह खुला था फिर वो अपनी झाड़ू पर से फिसला और धम एक जोरदार आवाज एक धमाका और नेविल घास पर किसी गठरी की तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ था उसकी जादुई झाड़ू अब भी ऊपर की तरफ चली जा रही थी और फिर वह आलसी अंदाज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी तथा नज़रों से ओझल हो गई मैडम हूच नेविल के ऊपर झुकी और उनका चेहरा भी उतना ही सफेद था जितना कि नेविल का था कलाई की हड्डी टूट गई है, हैरी ने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना चलो उठो लड़के कुछ भी नहीं हुआ है उठो वे बाकी क्लास की तरफ मुड़ी तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ तो बह रहे थे उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी वो मैडम मुझ के साथ लंगड़ाते हुए चल रहा था और मैडम उसके कंधों पर अपना हाथ रखी थी जैसे ही वे इतनी दूर पहुंचे की आवाज न सुन पाए तो मेलफो ने ठहाका लगाया तुमने मोटे का चेहरा देखा नागशक्ति के दूसरे विद्यार्थी भी उसके साथ हंसने लगे चुप रहो मेल्फोय पार्वती पाटिल ने कड़वाहट से कहा लॉन्ग बॉटम की तरफ दारी कर रही हो पेंसी पाकिस्तान नाम की सख्त चेहरे वाली नागशक्ति की लड़की ने कहा मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें रोने वाले छोटे बच्चे पसंद आते होंगे पार्वती देखो मेल्फोय ने आगे की तरफ झपट घास में कुछ उठाते हुए कहा यह रही वो मूर्खतापूर्ण चीज जो लॉन्ग बॉटम को उसकी दादी ने भेजी थी जब उसने भूल ना जाना ऊपर उठाया तो वह सूरज की रोशनी में चमकने लगा इसे मुझे दे दो मेल्फोय हैरी ने धीरे से कहा सब चुप होकर उन दोनों को देखने लगे मेल्फॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी मैं सोच रहा हूँ कि इसे ऐसी जगह पर रख दू से लॉन्ग बॉटम इसे उठा न सके जैसे किसी पेड़ के ऊपर इसे मुझे दे दो हैरी चीखा परंतु मेल्फॉ तब तक अपनी झाड़ू पर कूद चढ़ गया और ऊपर उड़ने लगा वह झूठ नहीं बोल रहा था वह अच्छी तरह उठ सकता था बलूद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं के बराबर पहुंच जाने के बाद वह बोला आओ इसे ले लो हैरी ने अपनी झाड़ू उठाई नहीं ग्रेंजर चिल्लाई, मैडम हर हमसे पहले ही कहा था कि हम भी ले भी ले नहीं तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे हैरी उसकी बात नहीं सुनी उसके कानों में खून की गर्मी थी वो अपनी झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर तेजी से पैर मारे वह ऊपर और ऊपर उठता चला गया हवा उसके बालों के बीच से तेजी से जा रही थी और उसके कपड़े हवा में उसके पीछे लहरा रहे थे एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे एहसास हुआ कि कोई चीज तो थी जो बिना सिखाए कर सकता था यह आसान था यह अद्भुत था उसने अपनी झाड़ू को थोड़ा और ऊपर कर लिया उसे जमीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और सुनाई दे रही थी और प्रशंसा भरी शाबाशी भी उसने अपनी जादु झाड़ू को हवा में ही मेलफॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके सामने आ गया मेलफॉय को काटो तो खून नहीं था उसे मुझे दे दो हैरी ने कहा वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा ऐसा क्या मेल्फॉ ने व्यंग से मुस्कुराने की कोशिश की परंतु साफ नजर आ रहा था कि उसे चिंता हो रही थी हैरी न जाने कैसे जानता था कि क्या करना है वह आगे झुका अपने दोनों हाथों से झाड़ू को कसकर पकड़ा और किसी भाले की तरह मेल्फॉ की तरफ तेजी से चल पड़ा मेल्फॉय समय रहते उसके रस्ते से हट गया फिर हैरी ने एक तीखा मोड़ लिया और झाड़ू को बीच हवा में रोक दिया नीचे खड़े कुछ लोग ताली बजाने लगे मेलफॉय यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रय बोकवायल नहीं हैरी ने उसे याद दिलाया यही विचार मेलफोय के मन में भी आ रहा था अगर इसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो मेल्फो चीखा और कांच की गेंद को हवा में ऊपर उछालकर वो तेजी से जमीन पर लौट आया हैरी ने जैसे धीमी में देखा कि गेंद हवा में उठ रही थी और फिर वो गिरने लगी वह आगे झुका और उसने अपनी झाड़ू के हैंडल को नीचे की तरफ किया अगले ही पर वह तेजी से सीधे उतरते हुए गेंद का पीछा कर रहा था हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी उसे देखने वालों की चीख सुनाई दे रही थी उसने अपना हाथ पॉटर जितनी तेजी से उसने गोता लगाया था उसका दिल उससे भी ज्यादा तेजी से डूब गया प्रोफेसर मैगोनिकल उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी वो अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा था कभी नहीं मैंने होगर्स में ऐसा पहले कभी प्रोफेसर मैग्निकल सदमे के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी और चश्मे के पीछे से उनकी आंखें गुस्से में तमतमा रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी दो मिस्टर विजली पॉटर मेरे पीछे आओ अभी ने चलते चलते मेलफोय क्रैप और ग्वाल की विजयी मुस्कान देखी जब प्रोफेसर मैगोनिकल महल की तरफ बड़ी तो हैरी मुर्दा पैरों से उनके पीछे पीछे चल रहा था वह जानता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा वो अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी प्रोफेसर मैगोनिकल उसकी तरफ देखे बिना धड़धड़ाती धर हुई चली जा रही थी उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ लगाना पड़ रहा था अब उसने यह कर ही दिया था वह दो सप्ताह भी नहीं टिकाया वह दस मिनट में अपना संदूक जमा रहा होगा जब वह डस्ली परिवार की चौकट पर दोबारा पहुंचेगा तो वे लोग क्या कहेंगे वे सामने वाले सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंदर जाने के बाद संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए परंतु इस बीच प्रोफेसर ने उसे एक भी शब्द नहीं कहा उन्होंने झटका देकर दरवाजों को खोला और गलियारों में तेजी से चलती रहीं। हैरी दुखी मन से उनके पीछे भागता रहा शायद वे उसे डम्बल के पास ले जा रही थी उसने हेग्रेड के बारे में सोचा जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था परंतु रखवाले के रूप में वहां रहने दिया गया था शायद वो भी हैगरेट का असिस्टेंट बनकर वहां रह सकता था उसके पेट में मरोड़ होने लगी जब उसने यह कल्पना की कि रॉन और दूसरे लोग जादूगर बन चुके हैं जबकि वो हैगरेट का बैग टांग कर घूम रहा है एक के बाहर उन्होंने दरवाजा खोला और अपना सिलंदर डाला माफ कीजिए प्रोफेसर फिल्टविक क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले जा सकती हूँ वुड हैरी ने हैानी से सोचा क्या वुड कोई लकड़ी थी जिससे में उसकी पिटाई करना चाहती थी परंतु वुड फिफ्थ ईयर का एक हट्टा कट्टा लड़का निकला जो फ्लिटविक की क्लास से बाहर आते समय काफी उलझन में दिख रहा था तुम दोनों मेरे पीछे आओ प्रोफेसर मैकोनिकल ने कहा और वे सभी गलियारे में चल पड़े वो डेहरी की तरफ उत्सुकता से देख रहा था अंदर यहाँ पर प्रोफेसर मैकॉनिकल ने उन लोगों को एक क्लासरूम दिखाया जो खाली था सिवाय पीवस के जो ब्लैक बोर्ड पर गालियां लिखने में जुटा था बाहर पीवस वे चिल्लाई पीस ने कूड़ेदान में चौक फेंकी जिसकी तेज आवाज आई और इसके बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया उसके जाने के बाद प्रोफेसर मैगोनिकल ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और उन दोनों की तरफ गर्दन घुमाई पॉटर यह है ओलिवर वुड। वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है वुड के चेहरे के भाव बदल गए पहले जहाँ आश्चर्य था वहां अचानक खुशी दिखने लगी आप, आप सच कह रही है प्रोफेसर बिल्कुल प्रोफेसर मैकगोनिकल ने फुर्ती से कहा इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा क्या जादुई झाड़ू पर चढ़ने का यह तुम्हारा पहला मौका था मैगोनिकल ने, ने वुड को बताया इसने उस चीज को पचास फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे खरोच तक नहीं आई चाली बिजली भी ऐसा नहीं कर सकता था वुड का चेहरा अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसके सभी सपने एक साथ सच हो चुके हूँ कभी क्विडेज का मैच देखा है पॉटर उसने रोमांच से पूछा वुवार टीम का कप्तान है प्रोफेसर मैकोनिकल ने बताया इसका शरीर बिल्कुल खोजी की तरह है झाड़ू दिलानी होगी प्रोफेसर मुझे लगता है निम्बस टू या क्लीन स्वीप सेवन मैं प्रोफेसर डबल से बात करूंगी और देखूंगी की क्या हम फर्स्ट ईयर के नियम में ढील दे सकते हैं ईश्वर जानता है हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए आखिरी मैच में नाग ने हमें रॉन डाला था और मैं कई सप्ताह अपना इरादा बदल दूंगी फिर वे अचानक मुस्कुराई तुम्हारी डेडी को तुम पर गर्व होता उन्होंने कहा वे खुद बहुत अच्छे क्विडेज खिलाड़ी थे तुम मजाक कर रहे हो यह डिनर की बात थी हैरी ने रॉन को अभी अभी पूरा किस्सा बताया था कि प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ मैदान में जाने के बाद क्या हुआ था रॉन के हाथ में किडनी भरी कचौड़ी थी जिसे वह मुंह की तरफ आधी दूरी तक ले गया था तुम सबसे कम उम्र के हाउस के खिलाड़ी हो गए लगभग सौ सालों में हैरी ने कचौड़ी को अपने मुंह में ठूंसते हुए कहा दोपहर के रोमांच के बाद उसे खासी भूख लग रही थी मुझे वुड ने बताया है रॉन इतना आश्चर्यचकित था इतना प्रभावित कि वह बस बैठा रहा और हैरी का मुंह ताकता रहा मुझे अगले सप्ताह सीखना शुरू करना है, हैरी ने कहा पर किसी को बताना मत वुड इसे सबसे छुपा कर रखना चाहता है। और वीजली में जब उन्होंने हैरी को देखा तो वे जल्दी सेबाश जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा वुड ने हमें बताया है हम भी टीम में है हम मारक है मैं तुमसे कहे देता हूं हम लोग इस साल निश्चित रूप से कुरिश कप जीतने वाले हैं फ्रेड ने कहा जब से चाली गए है तब से हम नहीं जीते हैं परंतु तो इस साल की टीम बहुत बढ़िया होगी तुम्हारा खेल सचमुच अच्छा होगा हैरी, क्योंकि तुम्हारे बारे में बोलते समय वुड लगभग कूद रहा था बहरहाल हमें कहीं जाना है, है। शर्ट लगा लो या ग्रेगरी चाप्लूज की मूर्ति के पीछे वाला रास्ता होगा जिसे हमने अपने पहले ही सप्ताह में खोज लिया था अच्छा तो फिर मिलते हैं फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि तभी एक और ऐसा व्यक्ति वहां आया जिसका वहां पर स्वागत नहीं हो सकता था मेल्फ उसके एक तरफ क्रैप और दूसरी तरफ गोयल था आखिरी बार खाना खा रहे हो पॉटर तुम मगलों के पास जाने वाली ट्रेन में कब बैठ रहे हो जमीन पर ठंडेपन है। से कहा क्रेब और से छोटे नहीं थे परन्तु चूंकि ऊंची टेबल टीचर से भरी हुई थी इसलिए दोनों में से कोई भी अपनी उंगलियां चटकाने और कह ढाने वाली नजरों से देखने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था मैं तुमसे किसी भी समय अकेले निपट सकता हूँ मेलफो ने कहा अगर तुम चाहो तो आज रात को ही जादूगुरु की लड़ाई केवल छड़ियों से शरीर से एक दूसरे को छुए बिना क्या हुआ पहले कभी जादूगुरु की लड़ाई के बारे में नहीं सुना है है ना ऐसे कैसे नहीं सुना रॉन ने पलटते हुए कहा तुम्हारा कौन रहेगा मेल्फो ने क्रेब और ग्वाल की तरफ देखा और उन्हें तोला क्रैब उसने कहा तो आधी रात का समय ठीक है हम ट्रॉफी रूम में मिलेंगे वह हमेशा खुला रहता है जब मेल्फो चला गया तो रोन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा जादूगरों की लड़ाई क्या होती है? हैरी ने पूछा और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरे साथी हो अरे साथी वो होता है जो तुम्हारे मन के बाद भी लड़ना जारी रखता है रॉन ने इतमिन से कहा और आखिरकार अपनी ठंडी कचौड़ी खाना शुरू की हैरी के चेहरे के भाव देखते हुए उसने तुरंत कहा परन्तु लोग केवल सचमुच की लड़ाई में ही मरते हैं यानी असली जादूगरों की लड़ाई में तुम तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की तरफ चिंगारिया ही निकाल पाओगे तुम में से कोई भी इतना जादू नहीं जानता है और क्या होगा अगर मैं अपनी छड़ी घुमाऊ तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर एक मुक्का मार देना रॉन ने सुझाव दिया माफ कीजिए उन दोनों ने ऊपर देखा हरमायनी ग्रेंजर थी क्या इस जगह कोई शांति से खाना नहीं खा सकता रॉन ने कहा हरमायनी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए हैरी से कहा न चाहते हुए भी मैंने सुन लिया है कि तुम्हारे के बीच में क्या बातें हुई हैं। मैं शर्त लगाता हूँ तो गुरुद्वार के, के, तो के पॉइंट कम हो जाएंगे और तुम्हारा पकड़ा जाना तय है सच कहा जाए तो तुम बहुत स्वार्थी हो और सच कहा जाए तो इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हैरी बोला गुड बाय रॉन ने कहा बहराल इसे दिन का आदर्श अंत नहीं कहा जा सकता था हैरी ने देर रात तक जागते हुए सोचा जब वह डीन और सीमस के खराटे सुन रहा था नेवल अभी तक हस्पताल से लौटा नहीं था रोन उसे बेहतर तो होगा इस बात की काफी संभावना थीस उन्हें पकड़ लेंगे हैरी को लग रहा था की वो अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा था और आज ही के दिन स्कूल का एक और नियम तोड़ने जा रहा था दूसरी तरफ मेल्फा का हंसी उड़ाता चेहरा अंधेरे में बार बार उसकी आंखों के सामने उभर आता था को आमने सामने की लड़ाई में हराने का वे बहुत सुनहरा मौका था वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था साढ़े ग्यारह बज गए उन्होंने अपने ड्रेसिंग गाउन पहने छड़िया उठाई और धीमे से टॉवर रूम पार किया घुमावदार सीढ़िया उतरते हुए वे गरद्वार के हॉल में आ गए अंगीठी में अब भी कुछ अंगारे सुलग रहे थे जिनकी वजह से कुर्सियां काली छायाओ की तरह दिख रही थी वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी उनके सबसे पास वाली कुर्सी पर एक आवाज आई मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यह करने जा रहे होनी गुलाबी ड्रेसिंग गाउन पहनी थी चढ़ी हुई थी तुम रॉन ने गुस्से से कहा अपने बिस्तर में जाओ मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता ही दिया था हरमाइनी ने पलट कर कहा बस ये परफेक्ट है वह इसे रोक सकता हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरों के मामले में इतनी टांग कैसे अड़ा सकता था चलो उसने रॉन से कहा उसने मोटी औरत की तस्वीर को धकेला और छेद में से उतर गया तुम्हें गुरुद्वार की कोई परवाह नहीं है क्या तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है मैं नहीं चाहती की नागशक्ति हाउस कब छीट जाए तुम लोग में सारे पॉइंट गंवा दोगे जो मैंने काया पलट का मंत्र जानने के कारण प्रोफेसर मैगोनिकल से हासिल किए थे अब जाओ भी ठीक है परंतु मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है जब कल तुम घर जाने वाली ट्रेन में बैठो तो याद करना कि मैंने क्या कहा था तुम लोग इतने परंतु वे लोग क्या थे यह उन्हें पता नहीं चला हरमायनी अंदर जाने के लिए मोटी औरत की तस्वीर के पास वापस लौटी परंतु तस्वीर खाली थी मोटी औरत किसी से मिलने चली गई थी और हमायनी गरुद्वार टावर के बाहरी खड़ी रह गई अब से क्या करू उसने तीखी आवाज में पूछा यह तुम्हारी समस्या है रॉन ने कहा हमें जाना है हमें देर हो रही है वे लोग अभी गलियारे के छोर तक भी नहीं पहुंचे थे कि तभी हरमायनी उनके पीछे पीछे आ गई मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ उसने कहा नहीं तुम नहीं आ रही हो तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बाहर और का तो मैं उन्हें सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरी बात का समर्थन कर सकते हो तुम्हारे हौसले की दात देनी होगी रोन ने जोर से कहा तुम दोनों चुप रहो हैरी ने तेजी से कहा कोई आवाज आ रही है ऐसा लग रहा था जैसे कोई सू सू करके सांस ले रहा था मिसेस नॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा मिसेस नॉरिस नहीं थी, यह तो नेविल था जो फर्श पर गुड़ी मुड़ी लेता था और गहरी नींद में सोया हुआ था पर जैसे ही वे लोग उसके पास पहुंचे वह अचानक जाग गया भगवान का शुक्र है तुम लोग मिल गए मैं कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ मुझे नया पासवर्ड याद नहीं है इसलिए मैं अंदर जाकर सो नहीं पाया थोड़ा धीमे बोलो नेविल पासवर्ड पे पेउट है परंतु हाल फिलहाल यह तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि है? अच्छा ने कर अच्छा, देखो नविल हमें कहीं जाना है हम तुमसे बाद में मिलते हैं मुझे छोड़कर मच जाओ नेविल ने अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े होते हुए कहा मैं यहाँ पर अकेला नहीं रुकना चाहता खूनी नवाब पहले ही यहाँ से दो बार गुजर चुका है रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से से हरमायनी और निविल को घूरा अगर तुम दोनों में से किसी की भी वजह से हम पकड़े गए तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्विल का बताया भूतों को साप सीख कर तुम पर उसका प्रयोग न कर दूं। हरमायनी ने अपना मुंह खोला शायद रॉन को यह बताने के लिए की भूतों के साप का प्रयोग किस तरह किया जाता है परंतु हैरीनो से चुप रहने का इशारा किया और उन सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया वे लोग गलियारे में आगे बढ़े जहां ऊंची खिड़कियों से आती चांदनी की वजह से रोशनी थी हर मोड़ पर हैरी फिल्स या मिसेज नॉरिस से टकराने की उम्मीद कर रहा था परंतु उनकी किस्मत अच्छी थी वे तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़े और पंजो के बल चलकर ट्रॉफी रूम तक पहुंचे और क्रैब अब तक वहां नहीं आए थे चांदनी जहां पड़ रही थी वहां स्फटिक की ट्रॉफिया चमक रही थी कप शील्ड प्लेट और मूर्तियां अंधेरे में चांदी और सोने की छटा भी रही थी वे दीवारों से सटकर आगे बढ़े उनकी निगाहें कमरे के दोनों सिरों पर लगे दरवाजों पर थी हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली क्योंकि उसे डर था कि मैलफो अचानक उस पर कूद पड़ेगा और तत्काल लड़ना शुरू कर देगा कई मिनट गुजर गए अगले कमरे में हो रही आवाज ने उन्हें चौंका दिया हैरी ने अपनी छड़ी को उठाया ही था कि तभी उन्हें किसी के बोलने की आवाज आई और यह मैलफो की आवाज नहीं थी जरा चारों तरफ सूंगो तो सही मेरी रानी वे लोग किसी कोने में छिपे होंगे यह फिल्च की आवाज थी जो फट दरवाजे से, से बस बाहर ही निकलाया था कि तभी उन्हें फिल्ज के ट्रॉफी रूम में अंदर घुसने की आवाज सुनाई दी वे यही पर है उन्होंने उसे बुदबुताते सुना शायद छुपे हुए हैं इस रास्ते से हैरी ने अपने साथियों से कहा आतंकित होकर वे एक लंबे गलियारे में झुककर चलने लगे जो कवचों से भरा था उन्हें सुनाई दे रहा था कि फिल्च करीब आ रहा था डरकर और दौड़ पड़ा वो फिसल गया फिसलते समय उसने रॉन की कमर पकड़ ली और वे दोनों एक कवच पर गिर पड़े टकराने और गिरने की आवाजें पूरे महल को जगाने के लिए काफी थी भागो हैरी चीखा और वे चारों गलियारे में तेजी से दौड़ने लगे उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि फिल्च पीछे आ रहा था या नहीं दरवाजे की चौकट से मुड़कर वे एक के बाद एक दूसरे गलियारे में सर पर दौड़ते रहे हैरी सबसे आगे था परंतु उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे कहा थे या कहा जा रहे थे वे एक दीवार पर लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने खुद को एक खुफिया रस्ते के अंदर पाया वे इसमें टकराते और भड़भड़ाते हुए दौड़े इस रस्ते से वे सम्मोहन की क्लास के पास निकले और वे जानते थे कि यह ट्रॉफी रूम से मीलो दूर है लगता है हम बच गए हैरी ने हाफते हुए कहा उसने ठंडी दीवार से टिक माथे का पसीना पूछा नेविल दोहरा हो गया। गरोदार टॉवर की तरफ लौटना चाहिए रोन ने कहा जल्दी से जल्दी ने तुम्हारे साथ चाल चली है हरमायनी ने हेरी से कहा तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं तुमसे लड़ने का उसका कभी इरादा ही नहीं था को पता था कि ट्रॉफी रूम में निश्चित रूप से कोई आने वाला था। जरूर नहीं उसे हैंडल घुमा और उनके सामने वाले क्लास रूम से कोई चीज तेजी से उड़ती हुई बाहर आई वह पीस था उसने उन्हें देखा और खुशी के भारी किलकारी भरी चुप रहो पीस प्लीज तुम्हारे कारण हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा पीस रात घूम रहे हो हो हो? फर्स्ट ईयर के बच्चों? बदमाशी करते हो और पकड़े जाने से डरते अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं कोई नहीं पकड़ पाएगा पीव प्लीज मुझे फिर को बताना चाहिए जरूर बताना चाहिए पीस ने संत जैसी आवाज में कहा परंतु उसकी आंखों में शतानी चमक रही थी तुम तो जानते ही हो ये तुम्हारे भले के लिए है हमारे रस्ते से हट जाओ रॉन ने कहा और पीस को झपट मारने की कोशिश की यह बहुत बड़ी गलती थी विद्यार्थी बिस्तर से बाहर है पीस गड़ाफार का चिल्लाया विद्यार्थी बिस्तर से बाहर निकलकर सम्मोन गलियारे में घूम रहे हैं पीस के नीचे से झुकते हुए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे सीधे गलियारे के आखिरी सिरे तक गए जहां वे एक दरवाजे से धड़ से टकराए और इसका तालाब बंद था अब तो फंस गए रोन ने कराते हुए कहा उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की की, तोड़ कोशिश परंतु दरवाजा दौड़ सकता था दौड़ता हुआ जा रहा था चलो एक तरफ हटो हरमायनी गुर्राई उसने हेरी की छड़ी छीनी दरवाजे को ठोका और धीरे से कहा अलो मोरा ताले में क्लिकी आवाज आई और दरवाजा खुल गया वे लोग एक साथ अंदर घुसे तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और उस पर कान लगाकर बाहर की बातें सुनने लगी फिर परेशान मत करो किए नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा पीस ने अपनी चढ़ाने वाली गुनगुनाती हुई आवाज में कहा ठीक है प्लीज कुछ नहीं हा हा हा मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा और फिर उन्होंने पीठ के गायब होने और गुस्से में फिल्च के गालियां देने की आवाजें सुनी वह सोच रहा होगा कि इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। हैरी फुसफुसाया मुझे लगता है हम लोग सही सलामत बच गए हैं हटो भी नेविल नेविल पीछे एक मिनट से हैरी के ड्रेसिंग गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था क्या है? है? हैरी घूमा और उसे साफ साफ दिखा की क्या था एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे कोई बहुत बुरा सपना देख रहा हो अब तक जितना कुछ हुआ था उसके बाद यह बहुत बड़ी बात थी वे लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा वे सोच रहे थे वे एक गलियारे में थे तीसरी मंजिल का वह गलियारा जहां जाना मना था और अब उन्हें पता चल गया कि यहां आना क्यों मना था वे एक राक्षसी कुत्ते की आंखों में सीधे देख रहे थे एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के बीच की सारी जगह घेर रखी थी उसके सिर तीन थे तीन जोड़ी बाहर निकलती पगलायी हुई आंखें थी तीन नाके जो उनकी दिशा में सिकुड़ और हिल रही थी तीन लार टपकाते मुंह थे और पीले नुकीले दांतों से लार लसीली रस्सियों से लटक रही थी वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी सभी आंखें उन्हें घूर रही थीं। थी हैरी समझ गया कि वे लोग अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनके अचानक आ जाने से वह हैरान रह गया था परंतु अब वह इससे उभर रहा था उसके भयंकर घुर्राने का मतलब समझने में किसी को कोई गलती नहीं हो सकती थी हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा फिल्च और मौत के बीच में अगर चुनना हो तो वो फिल्च को चुनेगा वे लोग पीछे हटे ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और वे जान छोड़कर भागे लगभग ढूंढने के लिए तेजी से कहीं और चला गया था क्योंकि उन्हें वो कहीं नहीं दिखा परंतु उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं थी वे तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उस राक्षस से जितनी दूर हो सके पहुंच जाए उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक की वे सातवीं मंजिल पर मोटी औरत की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए तुम लोग कहाँ थे मोटी औरत ने पूछा उनके कंधों से लटकते हुए ड्रेसिंग गाउनों और उनके लाल तथा पसीने हो रहे चेहरों को वह आश्चर्य से देख रही थी उसकी चिंता मत करो निकना ने हाँपते हुए कहा और तस्वीर आगे की तरफ झूल गई वे लोग हॉल में गुस्से और कांपते हुए कुर्सियों पर लुड़क गए कुछ देर तक उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला तो दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे कभी बोलेगा ही नहीं तुम्हे क्या लगता है इस तरह का भयंकर जानवर स्कूल में क्यूँ रखा है रॉन ने अंत कहा अगर किसी कुत्ते को व्यायाम की जरूरत है तो इस कुत्ते को है हर मायने की सांस एक बार फिर सामान्य हो गई और वह एक बार फिर से चिड़चिड़ी हो गई तुम लोग अपनी का इस्तेमाल नहीं करते हो है ना उसने पलटकर कहा क्या तुमने नहीं देखा कि वो किस चीज़ पर खड़ा था पर हैरी ने सुझाव दिया देखने में व्यस्त था नहीं फर्श पर नहीं वह एक चोर दरवाजे पर खड़ा था जाहिर है वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है वह खड़ी हुई और उसने उनकी तरफ गुस्से से घूरा मुझे आशा है की अब तुम लोगों को खुशी मिली होगी हम लोग मर सकते थे या इससे भी बुरी बात हम लोगों को कुछ स्कूल से निकाला जा सकता था अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोने जा रही हूँ रॉन मुड़ कर उसके पीछे घूमता रहा नहीं हम बुरा नहीं मानेंगे उसने कहा कोई सोचेगा कि हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे है ना? ने हेरी को सोचने के लिए कुछ दे दिया था और जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो वह सोच रहा था कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था हेग्रिट ने क्या कहा था अगर आप कोई चीज छिपाना चाहते थे तो ग्रीनकॉर्ड दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह थी शायद हॉकवर्ट्स को छोड़कर ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को यह पता चल गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाला गया छोटा सा गंदा पैकेट कहाँ पर था